भारतीय दर्शन जैन दर्शन अस्त्र व तत्व जीव तथा अजीव इन दोनों तत्वों का विचार पहले हो चुका है अब आश्रव आदि पांच तत्वों का विचार यहाँ किया जाता है ये पांच बंधन तथा मुक्ति से संबंध रखते हैं अनंत काल से इस जगत में जीव और पुदगल ये दोनों द्रव्य लोकाकाश में वर्तमान है इन्हीं के साथ साथ जीवों के किए हुए कर्म भी हैं और अनादि अविद्या के संपर्क से क्रोध मान माया तथा लोभ ये चार काशाएं भी जीव के साथ साथ हैं जीव जो कर्म करता है उसका फल भी संस्कार के रूप में पुद्गलों के साथ साथ विद्यमान रहता है अब विचारणीय विषय है यह है कि उन कर्मों के फलों के साथ जीव का किस प्रकार संबंध होता है कर्म पुद्गल जड़ होने के कारण स्वयं जीव में प्रवेश नहीं कर सकते अतएव कोई क्रियाशील तत्व तो होना चाहिए जो इनको संबद्ध करे जैनों ने काय वचन तथा मन में क्रिया मानी है जिसे ये योग कहते हैं इन्हीं क्रियाओं के द्वारा कर्म पुद्गल जीव में प्रवेश करता है अर्थात कर्म पुद्गलों के जीव में प्रवेश करने के पूर्व उपरयुक्त क्रियाओं के द्वारा जीव के प्रदेशों में एक प्रकार का स्पंदन उत्पन्न होता है इन स्पंदनों को क्रमशः काय योग वागयोग तथा मनो योग कहते हैं कर्म पुद्गलों का जीव में योग के द्वारा प्रवेश करने को आश्रव कहते हैं इस प्रकार आश्रय के संपर्क से जीव कर्म बंधन में पड़ जाता है अतएव आश्रव बंधन का एक कारण है कर्म पुद्गलों के जीव में प्रवेश करने के पूर्व जीव के भावों में एक प्रकार का परिवर्तन होता है उसे भावाश्रव कहते हैं पश्चात जीव में कर्म पुदगलों का जो प्रवेश होता है उसे दब्याश्रव कहते हैं जिस प्रकार तेल से लिप्त शरीर पर धूलि राशि चिपक कर जमा हो जाती है उसी प्रकार कर्म पुद्गल जीव पर चिपक जाते हैं तेल से लिप्त होना भावाश्रव तथा उस पर धूली राशि का चिपक जाना दब्याश्रव कहा जा सकता है बयालीस प्रकार के कर्म पुद्गल जीव में प्रवेश करता है अतएव आश्रव के बयालीस भेद हैं जिनमें काय योग वाकयोग मनोयोग पांच ज्ञानेंद्रियां, चार कषाय तथा अहिंसा अस्त्य भाषण आदि पांच व्रतों का पालन न करना ये सत्रह विशेष महत्व के असराव हैं। इनके अतिरिक्त पच्चीस छोटे छोटे आश्रव होते हैं ये सभी बंधन के कारण हैं। बंध तत्व उपर्युक्त प्रक्रिया को ही बंध कहा जा सकता है जीव में कर्म पुद्गलों के प्रवेश होने के पूर्व उसमें भावश्रव उत्पन्न होता है उसके पश्चात जीव में जो बंधन उत्पन्न होता है उसे ही भावबंध कहते हैं बाद कर्म पुदगलों का प्रवेश होने पर जीव में द्रव्याश्रव उत्पन्न होता है उसके पश्चात जीव में जो बंधन हो जाता है उसे द्रव्यबंधन कहते हैं आश्रव के संपर्क से जीव का वास्तविक स्वरूप नष्ट हो जाता है और वह बंधन में फंस जाता है इन दोनों तत्वों के अतिरिक्त जीव को बंधन में डालने वाला मिथ्यात्व अविरति तथा जितने तपस्या के लिए नियम कहे गए हैं उनका ना पालन करना आदि सभी जीव के लिए बंधन के कारण है साथ ही साथ कर्म तो है ही संवर तत्व अन्य दर्शनों की तरह जैन दर्शन का भी चरम लक्ष्य है बंधनों से मुक्ति पाकर परम आनंद को पाना इसके लिए जब तक कार्मिक पुतगलों का संबंध जीव से नहीं छूटेगा तब तक जीव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता अत एव कार्मिक पुद्गलों का जीव में प्रवेश करने तथा उसके कारणों को रोकना आवश्यक है इसी रोकने को संवर कहते हैं अर्थात आश्रव तथा बंध को जो रोकता है उसे ही संवर कहते हैं जो जीव राग द्वेष मोह से रहित होकर सुख तथा दुख में साम्य की भावना प्राप्त कर विकारों से रहित हो जाता है उसकी आत्मा में कर्म पुदगलों का प्रवेश तथा उससे उत्पन्न बंधन नहीं होते संवर में भी पूर्वत जीव के राग द्वेष तथा मोह रूप विकारों का पहले निरोध होता है उसे भाव संवर कहते हैं इसके पश्चात कर्म पुदगलों का प्रवेश जब निरुद्ध हो जाता है तब उसे द्रव्य संवर कहते हैं कर्म पुतगलों का प्रवेश एक बार बंद हो जाने पर पुनः भविष्य में भी बंद ही रह जाता है क्रमशः जितने कर्म पुदगल जीव में चले गए थे उसका जब नाश हो जाएगा तब बंधनों से मुक्त हो जाएगा कर्म के प्रवेश को रोकने के लिए बासठ उपाय कहे गए हैं इनमें पांच बाह्य उपाय हैं जिन्हें समिति कहते हैं इर्ष्या समिति चलने फिरने के नियमों का पालन भाषा समिति बोलने के नियमों का पालन ऐसा समिति भिक्षा मांगने के नियमों का पालन आदान निक्षेपणा समिति धार्मिक कार्य के लिए भिक्षा में से कुछ अंश को बचाना तथा प्रतिस्थापना समिति भिक्षा या दान को अस्वीकार करना इनके भेद हैं कायिक वाचिक तथा मानसिक क्रिया को योग कहते हैं इनकी सहायता से कर्म पुद्गल आत्मा में प्रवेश करते हैं उसे रोकने के लिए योग के प्रशस्त निग्रह को गुप्ति कहते हैं काय गुप्ति शारीरिक व्यापार का निरोध वाग गुप्ति बोलने के व्यापार का निग्रह तथा योग मनोगुप्ति संकल्प आदि मन के व्यापार का निरोध ये तीन गुप्ती के भेद हैं।